1 2 55वा अध्याय मदात्यय निदान धनवंतरी जी महाराज ने कहा है। हे सुश्रुत अब मैं प्राचीन मुनियों के द्वारा प्रतिपादित मदाधिक्य के निदान को कहता हूं सुनो मध्य तीक्ष्ण उष्ण रोक्ष सूक्ष्म आमल व्यवाई आसुकारे लघु विकासी तथा विसर होता है ओज इसके विपरीत होता है अर्थात ओज मधुर मद मधुर सांद्र रसिकधं स्थूल, चिरकारे, गुरु और पिछल होता हैं। देखनारे इस गुण मध्य में होता है और यही गुण विष में भी होते हैं। जो प्राणियों के चित में हलचल मचा देने वाले तथा प्राण घातक होते हैं। प्रथम मध्य मध्य अपने देखनारे दस गुनों से ओज के मंदादि दस गुणों को संक्षिप्त करके चित में विकार उत्पन्न कर देता है। दूसरा मध्य प्रमाद का स्थान है उसमें दुष्ट विकल्पों से उपहत मनुष्य कर्तव्याकर्तव्य से अज्ञान होकर मध्य के द्वितीय वेग को अधिक सुख कर मानता है। रजोगुण या तमोगुणी मनुष्य मध्यम और उत्तम के संधि अर्थात द्वितीय और तृतीय मद की मध्य अवस्था में पहुंचकर अंकुश रहते मदनमत द्रोणकष हाथी की तरह कुछ भी नहीं करता वह मध्य अवस्था निंदनीय मनुष्य तथा दुस्सेलों की भूमिका अर्थात एकमात्र मदरा ही अनेक मुख दुर्गति की आचार्य मानी गई है मद के तीसरे अवस्था निष्ठेष्ट होता हुआ मान होकर सोया रहता है वह पाप मरने से भी अधिक बुरी दशा में पहुंच जाता है मध्य में आसक्त मनुष्य धर्म अधर्म सुख दुख मान अपमान हित अहित शोक मोह की अनभूुत से रहित हो जाता है वह शोक मोह से समन्वित रहता है ऐसा प्राणी उन्माद भ्रम और मूर्छा में सदैव विद्यमान रहता है जो व्यक्ति बलवान है समुचित भोजन करते हैं या यथाशक्ति प्रचुर मात्रा में भोजन करते हैं उनमें मद नहीं होता यह मद रोग वात पित्त तथा कफ के प्रकोपित होने के कारण उत्पन्न हुई अन्य सभी दोषों से होता है इस प्रकार वातिक, के पैथिक और सन्निपாதिक नाम से यह मदातत्यय रोग चार प्रकार का होता है निरंतर तृषा काव पित्त ज्वर अरुचि हृदय में विभंदता अंधकार खांसी श्वास निद्रा न आना पसीना विष्ठंब भधा सोजन चित्त विभ्रम स्वप्न दर्शन से घड़गुड़ाट मना करने पर भी बोलते रहना आदि ये सब मदातेय के समान लक्षण है पित्त दोष के कारण मदातेय योग होने पर प्राणी दाह ज्वर स्वेद मोह प्यास, अतिसार और वि के कारण उपद्रव से ग्रस्त होता है श्लेष्मज मदात के रोग में रोगी बवन फलास् निद्रा तथा अग्निमाध्यता के कारण उधर की गुरुता के दोष से संत्रस्त रहता है, सन्न्यापति के दोष वाले मदाते में पूर्व कथित सभी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, या सब जानकर जिस प्राणी की अविरुचि सहसा मध्यपार में हो जाती है, तो उसमें धन्शक और शोषक ये बातें जैसी व्याधियाँ हो जाती हैं, ये कष्टसाध्य होती हैं और विशेष कर द्र धनशक में कांपने की प्रवृत्ति कंठशोथ अति निद्रा शब्द का न सहना रोग में चित्त विक्षेप, अंग में पीड़ा हृदय तथा कंठ में रोग सम्मोह खांसी तृष्णा वमन तथा ज्वर होते हैं अतः जो व्यक्ति जितेंद्रय हो वह इन सभी बातों पर विदिवत पहले विचार करें तदनंतर वह मद्य के दोष से अपने को दूर कर ले इसी में उसका कल्याण है मद्य से दूर रहने वाला सार्थक तथा उन्माद आदि मानसिक विकारों से कभी कष्ट नहीं हो पाता रजोगुण तमोगुण के प्रदानता वाले मोहजन्य दोष तथा असंयमित आहार कर यथा शरीर में अनका प्रकोप होने पर ये तीनों रोग रक्त रष और चेतना के ही स्रोतों के अवरोध हो जाते हैं इनमें मद से मूर्छा और मूर्छा से सन्यास उत्तरोत्तर बलवान होते रहते हैं मदात्य आते रोग मद वात पित्त कफ तथा सन्नपात के दोषों से तो होता ही है किंतु रक्त मध्य और विष के कारण भी यह शरीर में उत्पन्न अनंतता न होने के कारण जब शक्ति छीन हो जाती है, तो प्राणी अपने शक्ति का आभास मात्र करता है। उसकी चित वृत्तियाँ चंचल हो उड़ती हैं, वहाँ छल कपार से व्यवहार से घिरा रहता है। वाताज मध्य से मनुष्य का शरीर रुक्ष, स्याम और अरुण का हो जाता है पित्तज मध्य से प्राणी क्रोधी हो उठता है उसके शरीर का वर्ण लाल और पीला हो जाता है वह कलह में अभिरुचि लेता है कफोत पादक मद में रोगी जब सोता है तो उसे स्वप्न दिखाई देते हैं स्वप्न में असंबद्ध अनरगल प्रलाप करता है उसकी चित्त वृत्तियां किसी विशेष ध्यान में एकाग्र होकर अनुरक्त रहती हैं सभी दोषों के कारण उत्पन्न होने वाले सन्नपातजन्य मद में प्राणी का वर्ण रक्त हो जाता है और उसके शरीर में स्तंभन होने लगता है जिसके कारण उसके अंग अंग शिथिल हो जाते हैं इस मदात्य रोग में तो प्राणी के शरीर में पित्त दोष सर्वप्रथम ही प्रकट हो जाता है, इसकी समस्त सार्थक चेष्टाएं विकृत हो जाती हैं, इसे त्रिक्षणा स्वरभंग तथा अज्ञान की अवस्था प्राप्त होती हैं, उसको साध्यज्ञान नहीं रह जाता, विशज मध में शरीर में कंपन होता है, वह गहन निद्रा में सोता है और � मनुष्य को शरीर के अंदर विद्यमान रक्त मज्जा में उहरे हे बात पित्त तथा कफ जनित दोषों के लक्षणों को देखकर यथा वे देखते तो बात अजे पित्तज कफज तथा सन्नपातज मद आत्ये एका निर्धारण करना चाहे और उसी रोग के अनुसार चिकित्सा भी करनी चाहे यथा बात अजे मद के होने पर सामान्यतः रोगी आकाश को लाल नीला अथवा काला रंग देखता हुआ अपने को अंधकार में पहुंचा हुआ मूर्छित मानता है शीघ्र मोर्चा टूटने पर वह जो व्यक्ति वात मदातेय दोष से ग्रस्त होता है उसे खांसी आती है और कांति पीली एवं लाल रंग की हो जाती है वह अधिकतर मूर्छा में ही रहता है पित्तात्मक दोष की सामान्यतः परिणति में रोगी को आकाश रक्त अथवा पीतवर्ण का प्रतीत होता है और अंत में उसे अंधकार ही अंधकार दिखाई देता इस उससे शरीर से पसीना निकलता है, वह शरीर में उत्पन्न हुए दाह हतरना तथा ताप से पीड़ित हो उड़ता है, कब से संलग्न होने पर रोगी को एक छिन्न भिन्न होती हुई नीले पीली आवाज दिखाई देती है, उसके लाल पीले और नीले नेत्रों में व्यापूर्ता छाये रहती हैं, कफज मोर्चित में रोगी को आकाश में मेघ इसलिए उसके नींद बहुत देर के बाद टूटती हैं, खोस में आने पर उसके हृदय में धड़कन होती है और प्राण सूक्ते हुए प्रतीत होते हैं। उक्त दोष के कारण उत्पन्न हुए भारीपन और आलस के वशीभूत हुए अंगों से उसको ऐसी अनुभूति होती है, जैसे शरीर राजधर्म से अनुप्राणित पुरुषों के द्वारा प्रताड� इन सभी दोषों का प्रभाव जब एक साथ शरीर पर पड़ता है तो सन्निपात की अवस्था आ जाती है। इस काल के मदात्य में प्राणी का संपूर्ण शरीर मृगी के रोग से ग्रस्त हुए के समान पृथ्वी पर गिर पड़ता है। आपस में रोगी की चेष्टा भी बंद हो जाती है और उसमें नहीं होती। वातादि दोषों के विघ्न समाप्त होने के कारण मदाती की मूर्छा और अन्य उपद्रवों से ग्रस्त प्राणियों के कष्टों का उपसमन बिना औषधि उपचार के ही संयमित रहने से स्वयंविभूज हो जाता है, परंतु संयास का रोग औषधि के बिना शांत नहीं होता, इस मदाती काल में वाचक सार्थक तथा मानसिक चेष्टाओं के दबाव में निर्वल प्राणी स्वयं प्राणाघात ही करते हैं, ज चिकित्सा शीघ्र नहीं की जाती हैं तो वे अविलंब ही मर जाते हैं। ग्रहादे हिंसा के जलचरों से भरे हुए अताह जलवाषी वाले समुद्र के समान इस संज्ञा से मदात्य रोग के सागर में डूब रहे प्राणी के शीघ्र ही रक्षा करनी चाहे। उसमें मधुमान, रोग, संतोष आदि विभिन्न प्रवृत्तियां होती हैं। उन्हें प्रवृत्� और अनुचित काय विचार करके यथा अपेक्षित कार्य में सामान्य विधि का प्रयोग करता है किन्तु आयक्ति पूर्वक के मध्यपान से प्रभावित दशा में ऐसा संबंध नहीं है उसे कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नष्ट हो जाता है